महाभारत शांति पर्व सततमो शतमोध्याय जीव की सत्ता पर नाना प्रकार की युक्तियों से शंका उपस्थित करना भरत भरद्वाजवाच यदि प्राण ते वाजुर्वाजु विषेष स्वश्तियासते चम जीवो निरर्थक भरद्वाज ने कहा भगवान यदि वायु ही प्राणी को जीवित रखती है वायु ही शरीर को चेष्टाशील बनाती है वही मांस लेती और वही बोलती भी है तब तो इस शरीर में जीव की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है भाव अग्निर्जरते चैतन दत्मा जीव निरर्थक यदि शरीर में गर्मी अग्नि का अंश है यदि अग्नि से ही खाए हुए अन्न का परिपाक होता है यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है तब तो जीव की सत्ता मानना ही है जंतो प्रमीयम से जीव नायुरव जहा तीर्ण उष्म जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब वहाँ जीव की उपलब्धि नहीं होती प्राण वायु ही इस प्राणी का परित्याग करती है और शरीर की गर्मी नष्ट हो जाती है यदि वायुमय जीव संश्लेषो यदि वायुना वायुमंडल गच्छे सह सरुदगण यदि जीव वायुमय है यदि वायु से उसका घनिष्ठ संपर्क है तब तो वायुमंडल के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव में आना चाहिए वह मृत्यु के पश्चात वायु के साथ ही जाता हुआ दिखाई देना चाहिए संश्लेषो यदि वाते न यदि तस्मा प्रणश्यति महाविमुक्त अन्य सलिलभाजन यदि वायु के साथ जीवन का दृढ़ संयोग है और उसी के कारण वह वा वायु के साथ ही नष्ट हो जाता है तब तो जैसे जल पात्र में पत्थर भरकर उसे कोई समुद्र में डाल दे और वह डूब जाए उसी प्रकार वायु के संपर्क से ही जीव का विनाश मानना पड़ेगा उस दशा में जैसे ही प्रस्तर से पृथक जलपात्र की उपलब्धि होती है उसी प्रकार प्राणवायु से पृथक जीव की उपलब्धि होनी चाहिए कूपे वलिलम दीपम व क्षिप्रम प्रवेश नश्येत यथान्यस तथा पंचधारण केशस्म शरीर जीवित कुत मतरा दासितं चतुर्ण अथवा जैसे कुआ में जल गिराया जाए या जलती आग में जला हुआ दीपक डाल दिया जाए तो वे दोनों शीघ्र ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठते हैं उसी प्रकार पांच भौतिक शरीर का नाश होने पर जीव भी अस्तित्व से रहित हो जाना चाहिए ऐसा मान लेने पर तो पांच भूतों से धारण किए हुए इस शरीर में जीव है ही कहाँ अत यह सिद्ध हुआ कि पांच भौतिक संघात से भिन्न जीव नहीं है उन पांच तत्वों में से किसी एक का अभाव होने पर शेष चारों का भी अभाव हो जाता है इसमें संशय नहीं है नश्यते जल का सर्वथा त्याग करने से शरीर के जली अंश का नाश हो जाता है श्वास रुक जाने से वायु का नाश होता है उधर का भेदन होने से आकाश तत्व नष्ट होता है और भोजन बंद कर देने से शरीर के अग्नि तत्व का नाश हो जाता है व्याधे व्रणपरिक्ले मेदने चीजते पीड़ित पीडते शेषा साम संघातो जाति पंच ज्वर आदि रोग घाव तथा अनान्य प्रकार के क्लेशों से शरीर का पृथ्वी तत्व बिखर जाता है इन पांचों तत्वों में से एक तत्व को भी यदि हानि पहुंची, तो इनका सारा संघात ही पंचत्व को प्राप्त हो जाता है तस्म पंचत्व आपन्धावती किम वेदयति वह जीव किमति ब्रवीति पाँच भौतिक संघात शरीर के नष्ट होने पर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है क्या अनुभव करता है क्या सुनता है और क्या बोलता है ऐ सा गौ परलोको सा मृत्यु के समय लोग इस आशा से गोदान करते हैं कि यह गौ परलोक में जाने पर मुझे तार देगी परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है फिर वह गौ किस को तारेगी गौश प्रतिगृहता चाता चमंजताम यह कुछ साम समागम गौ गोदान करने वाला मनुष्य तथा उसको लेने वाला ब्राह्मण ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं तब परलोक में उनका कैसे समागम होता है वे गयुक्त शैलाग्रा पति अग्नाचोपयुक्त कुत इनमें से जो मरता है उसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वह पर्वत के शिखर से गिरकर चूर चूर हो जाता है अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है ऐसे दशा में उनका पुनः जीवित होना कैसे संभव है छिन्न से यदि वृक्ष से न निजान्यस्य प्रवर्तन्ते प्रवर्तनते मृत क्वनरती यदि जड़ से कटे हुए वृक्ष का मूल फिर अंकुरित नहीं होता है केवल उसके बीज ही जमते हैं तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहाँ से आ जाएगा बीजमात्र यदिद परिवर्तते मृता मृता प्रणश्यंते बीजा बीज प्रवर्तते पूर्व काल में बीज मात्र की सृष्टि हुई थी जिससे यह जगत चलता आ रहा है तो लोग मर जाते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं और बीज से बीज पैदा होता रहता है इसी महाभारत शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी जीवस्वरूपाक्षेपे सड़सित्य इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में जीव के सर्वोपर आक्षेप विषय एक अध्याय पूरा हुआ